आर्यानय प्रथम प्रकाश तीस्वा मंत्र मूल स्तुति ओम वसुर् वसुपतिर् कम से ग्ले विभा वसु श्यामते सुमता ऋग्वेद 6 तीन चालीस चौबीस व्याख्यान हे परमात्मन आप वसु अर्थात सबको अपने में वसाने वाले और सब में आप वसने वाले हो तथा वसुपति ही। पृथिव्या वास हेतु भूतों के पति हो कमसी हे अग्नि विज्ञान आनंद स्व स्वरूप आप ही सबके सुख कारक और सुख स्वरूप हो तथा विभावसु सत्य स्व प्रकाशक धनमय हो हे भगवान ऐसे जो आप उन ते आपकी सुमत अत्यंतृष्ट ज्ञान और परस्पर प्रीति में हम लोग स्थिर हो पदार्थ वसु सबको अपने में बसाने वाले और सब में आप बसने वाले वसुपति ही पृथ्वी आदि वास हेतु भूतों के पति ही निश्चय से कम सबके सुख कारक और सुख स्वरूप असी हो अग्नि हे विज्ञान आनंद स्व प्रकाश स्वरूप विभा वसु सत्य शकनमय श्याम स्थिर स्थिर्ों ते आपकी सुमताव सुमत ज्ञान में अपि और परस्पर प्रीति में अन्वय हे परमात्मन परम वसुवसुपति हे अग्ने विजानंद स्वस्व व कं विभासुच्चासी हे भगवन भगवन्े सुमताव्याम